सूक्ष्म चीजों का संसार छठा भाग सूक्ष्म होने के बावजूद कोशिकाओं की साइज में बहुत अंतर होता है। प्याज झिल्ली की, की कोशिकाएं इतनी बड़ी होती हैं कि तुम उन्हें किट के सूक्ष्मी की सहायता से आसानी से देख सकते हो यदि इन कोशिकाओं का आलपिन के सिर के बराबर ढेर बनाया जाए तो उसमें लगभग तीन चार हजार शुक्राणु कोशिकाएं प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं की तुलना में इतनी छोटी होती है कि आलपिन के सिर के बराबर ढेर बनाने के लिए चालीस से पचास हजार कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी एक कोशिका वाले जीव कुछ पौधों और जंतुओं के शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से ना बने होकर एक ही कोशिका के बने होते हैं सोचो कि क्या ऐसे जीवों को बिना सूक्ष्मी के देखा जा सकता है यहाँ कुछ ऐसे जंतुओं के सूक्ष्मदर्शी से देखकर बनाए हुए चित्र दिए हैं। इस चित्र में एक रेखा उतनी लंबी दिखाई गयी है जितने मिलीमीटर लंबी रेखा उसी सूक्ष्मदर्शी से दिखेगी इस रेखा को नाप कर यह बताओ कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर शून्य पॉइंट एक मिलीमीटर की यह रेखा कितने गुना बड़ी दिखाई देती है इस रेखा को पैमाना मानकर चार से घ से घा तक वास्तविक चौड़ाई पता करो नीचे दी गई तालिका अपनी कापी में बनाकर उसमें अपने उत्तर लिखो जिन्तु और जंतु की नाप की नाप में कासे खातक और कांतु एक जंतु दो जंतु तीन जंतु चार कुछ विशेष प्रयास एक अचार या रोटी पर उगने वाली का चित्र बनावो अब इसे से देखकर इसका चित्र बनावो। दो, किसी ऐसे गड्ढे या तालाब से थोड़ा सा पानी लावो जिसमें बहुत दिनों से पानी भरा हुआ हो इस पानी की एक बूंद कांच की पट्टी पर रखो और उस पर कवच रखने के बाद उसे सूक्ष्मदर्शी से देखो यदि तुम्हें पानी की बूंद में तैरते हुए कुछ सूक्ष्म जीव दिखे तो उनके चित्र बनाओ यहाँ तक सूक्ष्म चीजों का संसार नाम का यह पुस्तक समाप्त है